भागवत महापुराण अथ पंचाशीतमोध्याय श्री भगवान के द्वारा वासुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के छह पुत्रों को लौटा लाना चिरा मृत सुताधारे कुरुआ काल चोरी पितृस्थान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 भोजराज हतान पुत्रान कामे दृष्टुमाशिता तुम दोनों योगीश्वरों के भी स्वर हो इसलिए आज मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे उन पुत्रों को जिन्हें कंस ने मार डाला था ला दो और उन्हें मैं भर आंख देख लूँ ऋषि एवं संचोदितो मात्रा राव कृष्णस् भारत सुतलम संविवशतुमायाश्रित श्री सुखदेव जी कहते हैं प्रिय परीक्षित माता देवके जी की यह सुनकर भगवान श्रीकृष्ण और बलराम दोनों ने योग माया का आश्रय लेकर सुतल लोक में प्रवेश किया तस् प्रवेशा उपलभ्य दैत्यराल विश्वात्मद सुतराम तथा आत्मनः सद्य जब दैत्यराज बलि ने देखा कि जगत के आत्मा और इष्टदेव तथा मेरे परम स्वामी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी स्वतन लोक में पधारे हैं तब उनका हृदय उनके दर्शन के आनंद में निमग्न हो गया उन्होंने झटपट अपने कुटुम्ब के साथ आसन से उठकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया तय समाधि अत्यंत आनंद से भरकर दैत्यराज बलि ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को श्रेष्ठ आसन दिया और जब वे दोनों महापुरुष उस पर विराज गए तब उन्होंने उनके पांव पखार कर उनका चरणोदक परिवार सहित अपने सिर पर धारण किया परीक्षित भगवान के चरणों का जल पर्यंत सारे जगत को पवित्र कर देता है समर्हया मास विभूत भी महारा भरणानुले पनताबूल दीपा भी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 इंद्र से नो भगवत्पाबुजम विभ्रमह बिभ्रन्म हो प्रेम विभिन्न गीक्षित दैत्यराज बलि बार बार भगवान के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल और सिर पर रखने लगे उनका हृदय प्रेम से विफुल हो गया नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे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 फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है दैत्या दानव गंधर्वा सिद्ध विद्याचारणा यक्ष रक्ष पिताचाश्च भूत प्रमथ सत्वा धाम तै निबद्ध विशुद्धसत्वनाध्याय शास्त्रशरणी निबद्धवैरास्ती वहीं चांदे ताजषा केचनोद्धवैरेण भक्त्या केचन कामता न तथा सत्वसर सन्नता सुरादय प्रभो हम और हमारे ही सामन दूसरे दैत्यदानों गंधर्व सिद्ध विद्याधर चारण यक्ष राक्षस पिशाच भूत और प्रमथ नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा आपसे सर्वदा दृढ़ वैरा वैरभाव रखते हैं परंतु आपका से विग्रह साक्षात वेदमय और विशुद्ध सत्य स्वरूप है इसलिए हम लोगों में से बहुतों ने दृढ़ वैरभाव से कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया है जिसे आपके समीप रहने वाले सत्य प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते नींद मायाम कुरे के अधिश्वर बड़े बड़े योगेश्वर भी प्रायः यह बात नहीं जानते कि आपकी योगमाया यह है और ऐसी है फिर हमारी तो बात ही क्या है तन प्रसीद निरपेक्ष विमृग्यु पाधारभिंद गृह निष्कम विश्वरणा घपलब्ध वृत्ति शांतो यथक सर्वसरा इसलिए स्वामी मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्त वृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूढ़ा करते हैं और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं, प्रभो इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं शरण लेकर शांत हो जाऊँ और अकेला ही विचरण करूँ यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हित ऐसी संतों का ही नभोमान श्रद्धया विमुचते प्रभो आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं आप हमें आज्ञा देकर कर निष्पाप बनाइए हमारे पापों का नाश कर दीजिए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 स्वयंभू मनवंतर में प्रजापति मरीच की पत्नी ऊर्णा के गर्भ से छह पुत्र उत्पन्न हुए थे वे सभी देवता थे वे यह देखकर करके ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं हंसने लगे तेनासुरी मगन योन मधुना भद्यकर्मणाम हिरण्य कशिपो जाता नििता इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया और वे असुरयोनि में हिरण्यकश्यपु के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के गर्भ में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला दैत्यराज देव्या उधरे जाता राजन कंस विहिंसता सा छोचात्मज इ दैत्यराज माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं प्रणेशम हो मातृशोका तथा सा पाद विर्मुक्ता लोकमति ता हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहां से ले जाएंगे इसके बाद ये साप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे पुनर्यासगति इनके छह नाम है स्मर परिस्वंग पतंग क्षुद्रभित और घृणी इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी समादाज इंद्र से न पूजित पुनर्द्वार मातो पुत्रा नक्षता परीक्षित इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौट आए तथा माता देव को उनके पुत्र सौंप दिए ताल का दे पुत्र स्ने तने परिस मृदन्य उन बालकों को देखकर देवी देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई उनके स्तनों से दूध बहने लगा वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती अपनम पिप्रीता सुतस्पर्श परिप्लुता मोहिता माया विष्णुर्या सृष्टि प्रवर्तते पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सराबोर एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तन पान कराया दे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है पिता मृतम पयस्त्या नारायण संस्पर्श प्रतिलब्धात्मदर्शना परीक्षित देवकी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था क्यों न हो भगवान श्रीकृष्ण जो उसे पी चुके थे उन बालकों ने वही अमृत में दूध पिया उस दूध के पीने से और भगवान श्रीकृष्ण के अंगों का स्पर्श होने से उन्हें आत्मसाक्षात्कार हो गया ते नमस्कृत्य गोविंदम देवकि बलम मिशताम सर्वभूता इसके बाद उन लोगों ने श्री भगवान कृष्ण माता देव की पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया तदनंतर सबके सामने ही वे देवलोक में चले गए तम दृष्टवा देव की देवी मृता गर्गम मैने सुविस्मितायाम आयाम कृष्ण से रचिता परीक्षित देवी देवकी यह देवी देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि मेरे हुए मेरे मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है एवं विधान्यभुता ने कृष्णस परमात्म विरलान विजय सत्यनता भारत परीक्षित भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं उनकी शक्ति अनंत है उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता सूतवाच य इदमुृणते श्राभद्वा मुरारेह चरित अमृतकृतेर्वर्णित च पत्रेह जगदबिधल सदभक्त सत्कर्ण पूगवत्तचित्तो तथे मधाव सूजी कहते हैं सौन का दृश्यों भगवान श्रीकृष्ण की कृति अमर है अमृतमयी है उनका चरित्र जगत के समस्त पाप पापतापों को मिटाने वाला तथा तो भक्तजनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसकी संपूर्ण चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है ये श्रीमदभागवते महापुराणे पारमहश्याम दसमस्क उत्तराधे मृताग्रजानम ना वचाशीतितमोध्याय